आप रूबरू हो चुके हैं किशोर दा के बहुत सारे गाने उन्होंने गाए थे अपने बारे में बताए थे बहुत ही अच्छा लगा था उनका शो जब आप सुने थे और मैं भी जब रिकॉर्ड कर रहा था उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा था तो आज फिर से एक मौका मिला है जगजीत सिंह को हमारे साथ जुड़ने का और हम उनको सुनने का तो आप सभी की तरफ से जगजीत सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में नमस्कार जी सभी सुनने वालों को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार और मैं बहुत ही आभारी हूँ रमेश जी का कि जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया है आप सभी के रूबरू होने के लिए आपने बताया और आपको अच्छा लग रहा है तो हमें भी उतना ही अच्छा लग रहा है और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे म्यूजिक सीखते हैं या संगीत हम लोग जब सीखते हैं तो उस समय कुछ अलग हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जैसे हम लोग स्कूल में भी जाते हैं इवन लर्निंग का जो हमारा समय होता है उसमें अजीबोगरीब एक अलग फीलिंग्स आती हैं अलग एक्सपीरियंस होता है कभी कभी हम लोग छुट्टियों के बाद जैसे कि अभी जुलाई महीना चल रहा है जून जुलाई चल रहा है तो अगस्त या जुलाई के लास्ट वीक में हम जब स्कूल में फिर से न्यू न्यू ईयर में एंट्री करते हैं तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है तो ऐसे हर रोज़ हम लोग जो है जब भी कुछ कोई नया टीचर आ गया तो उस दिन का एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है तो इस तरह म्यूज़िक जब जब कंटिन्यू आप सीखना शुरू कर देते हैं और कुछ सीख लिया एक बार मुझे ऐसा लगा कि आ, मेरे हाथ में किसी ने दे दिया था वो आ, पियानो छोटा सा तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है लेकिन जब कोई नहीं था तो मैं अपने ही डंग से एक म्यूजिक तो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा <laughs> तो <सर फिल्कुण। laughs> तो आपका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही ही हम मेरा है मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग तो, जी, जी, आ, जी। मेरे, मेरे पिताजी सरदार मान सिंह जी वो बहुत ही अच्छे बासुरी वादक थे तो बेसिक नॉलेज हमें उन्होंने ही दी जी, जी। आ, एक बार की बात है हम हम हम जब बचपन में उन्होंने उन्होंने बिठाया म्यूजिक म्यूजिक लगाने के लिए तो तो भी भी भी से से भागते होते थे बहुत डर डर लगता लगता था पिता से लगता था पिताजी तो काफी हारमोनियम पे बिठा दिया साल लगाने के लिए और हम जब साल लगा रहे थे तो साथ डर भी रहे थे तो एक अजीब सी कंपन उसमें पैदा हो रही थी वो कहते कि चलो मैं पीछे से सुनता हूँ मतलब उन्होंने किया कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से और आप लगाइए कमरे में बैठ के मैं जा रहा हूँ बाद में आके आपको जैसे कि हमें टीचर्स या घर में पेरेंट्स कहते हैं कि आप टेबल याद कीजिए तो मैं बाद में आके सुनूंगा जी, जी, जी। तो हमने सोचा शायद, शायद वो चले गए हैं तो लेकिन वो हमारे पीछे खड़े हुए थे और जब हमने हमने सा लगाया तो उल्टा सीधा हमारा लग रहा था सा उन्होंने पीछे से बहुत खींच के चाटा जड़ दिया <laughs> और वो वो वो सा का हमारा पहुंच गया <laughs> <laughs> तो मतलब कि उस दिन के बाद से काफी हम डर गए और बिल्कुल एक्यूरेट मतलब जब बच्चा डर जाता है तो टेबल याद करता है तो उसके बाद हम इतना डर गए कि भाई पीछे खड़े रहते हैं वो <laughs> तो जब भी हम रियाज करते थे तो बिल्कुल ए, ए, ये ये ध्यान ध्यान में रखते कि कि कि पीछे से आ जाए <laughs> ये अभी तक डर लगता है जब हम बैठे होते हैं हैं कहीं कहीं कहीं वो वो हमें सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं कहीं तो मतलब हमारा रखे हुए है <laughs> बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की हम लोग अपने जीवन काल में काफ़ी चीज़ें जो है हमें अच्छी लगती हैं और जैसे संगीत आप सीख रहे हो तो कोई गाना आपको जो है बहुत पसंद आता है और उसको आप बहुत जल्दी तैयार भी कर लेते हैं ऐसे ही सिलेक्टेड सॉन्ग में से आपका जो बहुत ही पसंदीदा गाना वो कौन सा गीत है जो आपको बहुत जल्दी याद हो गया और आपका पसंदीदा गाना था उसके बारे में उसके एक्सपीरियंस जब आप सीख रहे थे या बाहिट कर रहे थे या आप प्रिपरेशन कर रहे थे स्टेज के लिए उसके बारे में बताते हुए उस गाने को गाइए ऐसे तो वैसे तो कई गाने हैं ऐसे थि, आ, थि जो अच्छे लगते हैं और हम कुछ भी हैं आ, बट मेरा जो एल्बम का टाइटल सॉन्ग है आ, वो मेरे दिल के बहुत करीब है और उसको हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया तो काफी समय लगा उसको करने में और बहुत ही डिफरेंट सॉन्ग निकल के आया है और काफी उससे अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला तो उसकी मैं चंद लाइने आपके सामने शेयर करना चाहूंगा आ, एक एक, एक पंजाबियत के ऊपर वो गाना है जो हमारे पंजाबी भाई हैं और जो डांस करना चाहते हैं मेंबर उनके लिए ए, ये सॉन्ग है मेरा तो और थोड़ा पंजाब के हालात भी जैसे अभी उड़ता पंजाब हमारी रिलीज लिल हुई है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत ये मोटिवेट करता है उस टाइम में जब हमने रिलीज किया था उसकी चंद लाइन में आपके सामने गुमनाऊंगा गल बुरु पंजी न कित खड़ की गला सीखी ढोल वज दे कित पा बुरु पंजाबी नचद पण बोलिया हौली हौली पब चक दे बोलिया तो हौली हौली पब चक दे सौ लग दे के काफी मेरे दिल के करीब है और आज भी मैं जब स्टेज पे करता हूँ तो ये सॉन्ग जरूर मैं गाता हूँ और मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है ये गाना हाँ जी स्वागत है आपका हलो हाँ जी जी जी बहुत ही अच्छा लगा आप आगे और हमारे साथ लाइन पे बने हुए जगजीत सिंह जी जो अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे एक बहुत ही अच्छा एल्बम के एल्बम का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे अभी आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल जगजीत सिंह से पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग काफ़ी चीज़ें करते हैं अपने जीवन में और आपके लाइफ का जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है उसे शेयर करना है आपको अभी Uh, मेरे लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल जो एक्सपीरियंस है तो मैं बताना चाहूँगा कि आ, आ, सबसे पहले जब मैं अपने बेटर हाफ मिला तो उसमें मुझे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हुआ उस टाइम पे यह भी एक वाक़ है बहुत ही मतलब कि आ, मैं आपसे कैसे कहूँ कि कहते हैं कि जो भगवान है वो जो जोड़िया ऊपर से बना के भेजता है तो मुझे इस बात पे तब बिलीव हुआ जब मैं अपनी वाइफ से फर्स्ट टाइम मिला तो मैं दिल्ली में रहता था वो पटियाला में रहते थे तो आ, मुझे वहां जाने का मौका मिला और फर्स्ट टाइम मैंने उनको किसी अपने रिलेटिव्स के घर में देखा और देखते ही मुझे मतलब की इतना वो गए कि हमने चट मंगनी ली और पट कर लिया अच्छा। <laughs> तो, जी।, जी मतलब कि ए वीक हमने मंगनी करी और विदिन ए मंथ हमने शादी करी अच्छा। तो और जब कि मैं कहता था कि मैंने अभी शादी नहीं करनी है आ, लेकिन कि मैं इतना उनसे प्रभावित हो गया कि मैंने उसी टाइम पे एक मंथ के अंदर अपने डैडी को बोला कि मुझे बस शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है नहीं तो मुझे शादी ही नहीं करनी अच्छा तो पिताजी ने भी मेरे इमोशंस को समझा और उन्होंने जाके वहाँ पर आ, मेरे फादर इन लॉ से बात वगैरह करके उसी टाइम हमारी मनी करा थी और देन एक महीने के अंदर हमारी मैरिज कर दी थी मेरा तो जो ये एक्सपीरियंस रहा उस एक से डेढ़ महीने के बीच में ऐ, ऐसा है कि जो मुझे भुलाई नहीं बोलता है और मेरी जिंदगी का सबसे सुखद क्षण है तो जिसको अभी मैं जी रहा हूँ अभी भी आगे भी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है तो वो खुद एक अच्छी चलती रहेगी सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस यही रहा। जी, जी।, जी और ब्यूटीफुल मोमेंट्स मु, को जो आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स है उसको अगर आपको कहें कि आप किसी गाने के माध्यम से सेलिब्रेट करो तो कौन सा गाना आप गाना चाहेंगे भी मैं सर मेरे तो आप जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि किशोर जी का तो मैं बहुत बड़ा रहा ही हूँ तो लेकिन मैं एक सॉन्ग उनको डेडिकेट करना चाहूंगा कि जो मैं नॉर्मली गाता हूँ और मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद है वो तो मुझे हमेशा कहती है कि आप मुझे ये गाना सुनाइए और जब हम उनको डोली लेके आ भी रहे थे तो उस टाइम भी मैंने उनको गाड़ी में ये सॉन्ग सुनाया था तो वही मेरा ब्यूटीफुल मोमेंट है और मैं आपका शेयर करना चाहूंगा जी। ऐसा लगा तुमसे मिल के पूरे दिल के है मेरी जाने वफा मेरी, मेरी मेरी तेरी है साथ तेरे रहेंगे सदा अब ना ये वादा रहा तुमसे ना होंगे जुदा तुमसे मिल के ऐसा लगा तुमसे के हर हुए पूरे दिन सॉन्ग थोड़ा सा और उसकी दो लाइने में बुनाना चाहूंगा जीज़। जीज़। जीज़। जिसको हम लोग बहुत मतलब एंजॉय करते हैं कभी हमने कपल डांस करना हो तो उस सॉन्ग को हम लेना चाहते हैं जी लाइन है जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा, तो हम तुम देना साथ मेरा तो हम न कोई है ना कोई जिंदगी में तुम्हारे तुम देना साथ साथ मेरा मेरा वो वो तुम देना सांक यू चलिए जगजीत सिंह जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा प्यारा सा दो गीत जो है बैक टू बैक आपने सुनाया है और संगीता जी मैं चाहूंगा कि आप अगर जगदीश सिंह से कुछ पूछना चाहते हैं या कोई गाने की फरमाइश आप करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं फरमाइश तो भाई उन को सुना दी है, तो और चार। चार। जी सभी की फरमाइश पूरा कर दी है बिना बोले सुन रहा था वो सुन लिया अच्छा तो दिल्ली में आप कहाँ के हैं भाई जी मैं दिल्ली में द्वारका से हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक सिटी है सब सिटी तो वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ मधुमन से आपका कैसे जुड़ना हुआ आ, मतलब जी, से से तो। जी जी जी हाँ जी, जी, जी, जी, जी. हमारे मित्र हैं हरजिंदर सिंह मल्होत्रा जी तो वो बहुत प्रेम प्यार है उनके साथ तो उन्होंने उनों हमें रमेश जी से मिलवाया है और किसी तरह से हमारा बस रेडियो मधुबन से हमारा जुन्ना हो गया है है अच्छा बहुत अच्छी रमेश हमें मौका दिया मधुबन में गाने के लिए और श्रोताओं के सामने आने के लिए और आपसे भी मुलाकात करवाने It's very वो सब दुनिया गोल गोल है वहां पे सबको एक जगह सबको रेडियो बदल में सबके थ्रू मिला देते हैं <laughs> अच्छा बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों का इंटरेक्शन और जगदीश सिंह जी संगीता जी जो है ओ, आगरा की हैं आगरा में अभी फिलहाल रह रही हैं और काफी अच्छा सेवा देते हैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है काफी समय से और ब्रह्मा कुमारी इसमें एक स्पोर्ट्स विंग है उसके मेंबर है एक्टिव मेम्बर है और आगरा में होटल ओबरा में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर तो जगजीत सिंह जी जाते जाते मैं कहूँगा कि जैसे हम लोग अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं खासकर के हम जैसे कि कलाकार होते हैं सिंगर होता है या एक्टर होता है वो एक अपनी पहचान जो है दुनिया को दिखा के जाना चाहता है तो आप क्या चाहते हैं कि आपके अभी वर्तमान समय में लोग किस तरह से याद करें और आपके नहीं होने पर भी लोग उसी तरह से आपको याद करें किस टाइप का आप इमेज अपने आप को देना चाहते अपने आपको किस तरह से एक पहचान बना के के इस दुनिया के सामने रखना चाहते हो? बिल्कुल सर मैं जो आ, आ, मेरी जो लाइफ का मोटिव है और जो मेरी समन्ना है कि मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाए अभी भी और मेरे बाद भी कि लोग मेरा नाम हमेशा इसी प्रकार है कि यार ये जो गायक थे या जो इंसान थे तो हमारी पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा मोटिवेशनल करके गए हैं कि जिसे सुन के हमारे बच्चे मोटिवेट हो पाए तो लोग हमें थोड़ा एक अच्छे से याद करें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ दे पाए बढ़िया तो मैं यही चाहूंगा कि बस मैं ऐसा काम करूं जिसमें बलगैरती ना हो जो आजकल चल रहा है कुछ उस तरह का अश्लील मैं कुछ ना गाऊँ तो मेरी यही कोशिश रहेगी और भगवान से प्रार्थना भी रहेगी कि मुझे ऐसा करने से रोकें और एक अच्छा और साफ सुथरा म्यूजिक मैं ऑडियंस को देना चाहूँगा और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहूँगा कि जिससे कि सब फैमिली में बैठ के सुन पाएं देख पाए और आगे भी हमें याद करें लाइक के जैसे हमारे रफी साहब हैं किशोरदा हैं जो हमारे पुराने गायक थे जो हमें दिल के गए हैं जिसको आज भी हम याद करते हैं सुनते हैं एक सुनहरा युग मानते हैं तो आने वाले समय में मैं ऐसी ही चाहूंगा कि आज के युग में मेरा नाम भी उस सुनहरे युग में लिखा जाए तो यही मेरी एक, एक कामना है मेरे बाद भी एक, एक, मेरा नाम लिया जाए उस सुनहरे युग में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को और सुनने वालों को भी काफ़ी पसंद आया कि किस तरह से आपको लोग याद करना चाहते हैं और जाते जाते आपने कुछ नाम लिए किशोरदा रफ़ी और बहुत सारे हमारे हेमंदा हैं जिनका अभी कली जन्मदिवस था उनका हेमंदा का तो ऐसे जो नाम आपने लिए हैं इनके बैक टू बैक एक एक गाना आप हाँ जी हाँ जी हेमंदा का मैं उसके दो लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता था जी मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हंसती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल रफी साहब का मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है जी। के मैं सर, के लिए गाता हूं। <laughs> कोई हसीना जब रूब जाती है तो है तो और भी हसीन हो जाती है स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो है तो एक दो तीन हो जाती है कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है और जी। एक सॉन्ग मैं में चाहूंगा जरूर चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हस हाँ यूरी तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना तो ये रमेश जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कभी अलविदा ना कहना ना कहना सभी सुनने वालों वाल मधुबन रेडियो रेडिय नए नए को प्रमोट कर रहे हैं तो आप भी इनको प्रमोट करिए कि बहुत जल्दी और बहुत ऊँची तरक्की करें दिन दोगुनी रात में तरक्की करें हमारे रमेश जी बहुत जल्दी बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंचे हमारी यही दुआ है इनके लिए कि जो ये हम, हम जैसे छोटे छोटे गायकों को उभार कर बहुत अच्छे इंसान हैं इनसे बात करके लगता है कि बस किसी रूहानी रूस हमने बात कर ली है तो आप लोग इनको प्रमोट कीजिए और मधुबनी सुनते ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया की, की अच्छा जगजीत जी मुझे लगता है कि हमारे साथ सुतपा दास गुप्ता है हेलो हाँ जी नमस्कार स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम विशेष मुलाकात में आप अपने बारे में बताइए धन्यवाद मुझे और एक बार मौका देने के लिए और ये जो बोले कि कि आप चलते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए यही ना जी अच्छा सुतफा दास हाँ बोलिए आपको जैसे कि हमने होमवर्क दिया था कि आपको जो है इंट्रो में नमस्कार करते हुए आपको बताना है कि आप म्यूज़िक लर्निंग करते वक्त कौन सा एक्सपीरियंस आपने किया था जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो कभी कभी अब छुट्टियों के बाद जब स्कूल चालू होता है तो नए साल में हम लोग स्कूल में जाते हैं तो एक अलग फीलिंग होता है कोई नया टीचर आता है तो अलग फीलिंग आती है या कुछ इवेंट होता है तो उस समय अलग फील करते हैं तो म्यूजिक सीखते वक्त आपकी जो फीलिंग है उसको शेयर कीजिए म्यूजिक सीखते वक्त मैं हूँ कि मैं बहुत छोटी सी उम्र से सीख रही हूँ तो उस समय तो कैसे होते हैं हम लोग बहुत प्लेफुल होते हैं जैसे कि इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता कि ये ध्यान लगा के और मन लगा के ये करना है बहुत uh, गंभीरता से इतना इम्पोर्टेंस uh, इतना uh, मतलब ग्रेविटी uh, हम लोगों में नहीं थी तो छोटी छोटी बात में हम लोग uh, हंस देते थे मुस्कुरा देते थे और ये हंसी जैसे फैला जाता था इट जस्ट स्केटर्ड इन फेस वॉज ऑल्सो वेरी तो ऐसे ही एक घटना के बारे में आ, मैं बताना चाहती हूँ एक दिन हम लोग सब सीख रहे थे तो उस समय जो ऐसे, एक, आ, आ, क्या बोलते हैं इसको आ, मक्खी मक्खी मधुमक्खी मधुमक्खी ये आ, क्लास में घुस गई और वो करके ऐसे आवाज करके ये किसी हम लोग क्लासिकल गाना उस समय गा रहे थे तो ये मधुमक्खी जब घुस गई तब जो गा रही थी वो तानकारी कर रहा था जैसे कि पा पा ऐसे पा बहुत जोर चिल्लाए तो हम लोग सब हंस पड़े सर से बहुत ताट पड़ी के अच्छा। ऐसे क्लास में ऐसे करे लेकिन छोटे बच्चे थे उतना तक समझ भी नहीं था तो ऐसे जी जी। जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो एक्सपीरियंस आपका है और होता है ऐसा कई बार हम लोग कोई चीज़ें अचानक सा वो हमारे बीच में आ जाता है जब हम पढ़ते रहते तो हम वही चीज़ में रुक जाते हैं स्टक् हो जाते हैं या फिर हंसी हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ये यादगार रह जाता है जगदीश सिंह जी आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि किस तरह से डैडी बोले कि मैं जाता हूँ आप सीख लो और फिर आपके पीछे ही खड़े थे तो आपका भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा और मैं चाहूंगा कि अभी सुतपा दास जी की आप जो आपका ब्यूटीफुल हिंदी गाना है जो आपने प्रैक्टिस किया हो उसके बारे में बताती हो उस गाने को गुनगुना दीजिए जी सुतपा दास जी हाँ हाँ हेलो हा, हा, हाँ मैं एक भजन गाना चाहती हूँ जी, जी। तो बैकग्राउंड कबीर हम लोग जानते ही हैं अह hmm. कबीरदास yes. राम और रहीम दोनों को मिलाते थे के अपने गानों में जी yes. और बहुत सारे फिलोसॉफिकल थॉट्स अह बहुत सारे फिलोसॉफिकल थॉट्स ही हैड एक्सप्रेसड इन अ वेरी सिंपल वे अह सो एज टू गो अह सो एज टू रीच टू द मास पीपल जी तो मैं इसका एक कथन का लगत करना चाहती हूं अब तुमा का बस मरूं रे रा जिया रहा तू तेरे सामने हिले मैं अब तुमा का तू दिन कम ब रा तू तीन का मेहमान अब तुमा का बसोगे रा जिया रा तू तीन का मेहमान की माया झूठी काया आखिर मौत निद कह ra tu tin ka mehman ab tuma ka bas tumro ke ra hu jiya ra tu tin ka mehman thank you सुधापा दास गुप्ता जी बहुत ही प्यारा सा भजन आपने कबीर कबीरदा का सुनाया है और मैं जगजीत सिंह जी हाँ जी जगजीत सिंह जी सुन रहेगा चलिए तो बहुत, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी काफी जो है इनकी आवाज़ अच्छी है और आगे हम लोग और भी सुनते रहेंगे जगजीत सिंह जी जाते जाते मैं कहूँगा आपको एक भजन जरुर सुनाइये आप भी अब <laughs> आप आपने पंजाबी सिंगर को एक भजन लेके दिया बस क्या है पर मैं जरूर गाऊंगा हाँ, क्योंकि आपको ना मैं कि आप भी उनको सुनाए <laughs> एक भजन था मुझे बचपन में बहुत अच्छा लगता था जब मैं मंदिर जाता था जी हम आर्मी एरिया में रहते थे कैंप एरिया में तो वहाँ मंदिर गुजारा सात सात थे और हम नॉर्मली गुरुद्वारे जाते थे तो मंदिर भी जाते थे और मंदिर जाते थे तो गुरुद्वारा भी जाते थे तो वहाँ एक चला करता था मैं बचपन में बता रहा हूं। जो मुझे बहुत पसंद था तो मुझे नाम तो मुझे याद नहीं है उन सिंगर्स का लेकिन दो तीन लाइने जरूर घूमना चाहूंगा मेरे मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा अच्छा राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे ख्याल तो शायद जगजीत सिंह जी का ही ये बड़ा भजन था सुनने की शिक्षा तो ये मुझे बहुत पसंद थी और मैं काफी इसको सुना करता था मंदिर में इसकी ध्वनि आती थी तो बहुत अच्छा लगता था एक बहुत इससे जी श्रुता जी हमारे साथ आज एक और मेहमान जुड़े हुए हैं आगरा से आपको उनकी पहचान शायद नहीं है इसलिए मैं बोला कि आपको पहचान करा दूं संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है उनको हेलो कीजिए आप नमस्ते संगीता जी नमस्ते तो मीट यू। बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा भजन गाया आपने आपके आपके गाना की भी सुनने का इच्छा पोषण करती हूं। अच्छा अच्छा दास एक आपके के बारे में बताती हुए जो आपको लगता अच्छा है वो सुनाइए बहुत साल पहले मैं राउरकला की उड़ीसा की जो राउरकला है उधर मैं जर्मन क्लब के एक अनुष्ठान में मैं थी तो उधर एक बिरुना की एक बहुत प्यारा गीत है जो बहुत सारा गीत गाए थे लेकिन उन उन गाने के बाद जो फीडबैक मिला मुझको ये मुझे बहुत याद है इसलिए मैं ये थोड़ा चाल कोशिश करना चाहती हूँ तो न तो से सोया है कहे तो इस रात से रुक जाए कर दिल मिन्न तो से सोया तो इसे इस है जाए थैंक यू और ये गाना गाने के बाद मैं छोटी थी उस समय सो बहुत साल पहले का ये बात है hmm. ये गाना गाने के बाद एक जैसे एक ओल्ड लेडी आए तो वो बोले कि आपने मेरी तुमने मेरी बचपन की याद लौटा के दिए कि मेरा वो कैसेट के जमाना था जब ये कैसेट मैंने अपनी कलेक्शन में रखी थी और बहुत साल पहले वो रूना की उस, उस समय रूना जी की बहुत सारे गाना होते थे ना पंजाबी में भी एक आ, हो लाल मेरी पथ वो करके गाना बहुत पॉपुलर हुए थे हुए थे वो गाना तो ये ओल्ड लेडी ने मुझे बताया कि वो कैसेट वो कैसेट आज भी मेरे कलेक्शन में है और मैं इस ये गाना बहुत मुझे बहुत प्यारी है तुमने मुझे याद दिला दिए उस जमाने का उस समय का उस मोमेंट का तो फिर बहुत अच्छा लगा मुझे सुतपा दास जी बहुत ही अच्छी अच्छी वॉइस आपकी बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी को और मुझे लगता है कि जो भी सुनता है उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं और मैं मुझे लगता है कि हमारे जगजीत सिंह जी की भी यादें ताज़ा हो गई है संगीता जी की भी ताज़ा हो गई है और जी जी, जी, जी जाते जाते मैं कहूँगा सुतपा जी जी सुत जी हम चाहते हैं कि आपको लोग कैसे याद करें आप किस तरह से चाहते हैं कि इस दुनिया में आप अपनी एक पहचान बनाएं और उस पहचान कैसे लोग आपको याद करना चाहते हैं उसके बारे में बताएं मैं मैं मैं मैं तो तो जैसे बहुत, इमोशनल हूं। मैं, मेरे बहुत बहुत बहुत इमोशनल मेरे मेरे फीलिंग्स फीलिंग्स तेज है तो इसी इमोशंस से गाती हूं, मैं लिखती भी हूँ कविता लिखती हूँ और गाना भी गाती हूँ स्कूल में भी पढ़ाती हूँ लेकिन स्कूल में मुझे सबसे अच्छा लगता है अपने स्टूडेंट्स के साथ जो मिलजुल जाती हूँ उन उन लोगों के बीच में मैं बहुत पॉपुलर हूँ ये गाना गाने गाना को लेके इवन इन फेसबुक ऑल्सो यू विल फाइंड सम स्टूडेंट्स दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग मी मैम प्लीज टेल मी दिस टेल मी दैट मैम प्लीज अपलोड दिस सॉन्ग और दैट तो ऐसे ही हंसते खिलते मैं लोगों के दिल में अगर छोटा सा भी जगह बना लू तो ये मेरे लिए लिएश्वर की एक बहुत बड़ा कृपा होगा और मैं अपना जो काम वो करना चाहूंगी हूँ दिल लगन से फिर मुझे कोई मिलता है के नाम मिलता है कि शौहर मिलता है कि दौलत मिलता है कि इसी का मुझे आई डोंट केयर फॉर दैट आई ओनली आई ओनली वॉन्ट टू डिराइटर दैट आट आई एम डूंगू विध प्लेजर मुझे मन का शांति मिले यही मेरे लिए बहुत है मैं ईश्वर की कृपा समझूं इसको चलिए शुता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप लोगों के दिल में रहना चाहती हैं जिस तरह से अभी आपको बच्चे प्यार करते हैं आपसे मिलते हैं आपसे कुछ पूछते हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है आपको अच्छा लगता है तो उसी तरह आप जीना चाहती हैं और उसी तरह पहचान बना के इस दुनिया में रहना चाहती हैं बहुत ही अच्छी बात चलिए जी जगजीत सिंह जी चलिए मैं कहूँगा कि जाते जाते आप के लिए क्या कहेंगे आ, बहुत अच्छा है, जी ने। और के हिसाब से इन्होंने बताया कि यादें ताज़ा हो गई हैं हमारी भी यादें ताज़ा हो गई हैं आपकी भी हो गई हैं <laughs> <आ>, तो <laughs> उसके लिए मैं अपने एक चंद लाइने गुनगुनाना जरूर चाहूंगा हमारे बहुत ही मतलब जगजीत सिंह जी की बहुत ही मशहूर गजल है तो उसकी चंद लाइनें मैं आपके सामने जरूर घूमाना चाहूंगा क्योंकि तो मेरी भी यादें ताजा हो गई हैं <laughs> ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले चीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी ले की सबसे We need the light. भी हमें बचपन के उसमें ले गए हैं, हमारी हाँ। <laughs> कुछ यादें ताजा हो गई उससे बचपन की जी जी। बहुत अच्छा लगा उनको सुन के और मैं बहुत आपका आभारी हूँ रमेश जी दोबारा <laughs> बोलना चाहूंगा की आपने इतने इतने गुणी मिलवाया तो ये बहुत ही आपका शुक्रगुजार गुजार हूँ की आपने दोबारा मौका दिया मुझे अपने प्रोग्राम में आने के लिए तो आप ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और आशा करता हूं कि हमें बुलाते रहेंगे <laughs> चलिए मैं अब समापा दास जी आपको जो बहुत ही प्यारा सा गीत आपको लगता है जैसे जगजीत सिंह ने एक बहुत ही सुंदर बचपन की यादें ताजा करा दी ऐसे ही कुछ गीत आपको जो बहुत पसंद है हिंदी वाला वो गुनगुना दीजिए उसी के साथ हम पूरा करेंगे जीवन तो आप लोगों का समझ में आता ही है ना छड़ जाए कहीं हम मगर और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की कर हम लॉट आएंगे तुम यू ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलवी तना कहना चलते गे चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलवि तना कहना कभी अलवि तना कहना रोते हंस बस यो ही तुम गुन गुनाते रहना कभी अल बितना कहना कभी अल्वितना कहना कभी अल्बी तना कहना थैंक यू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 यो ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं ही बहारों के हाचल में धग्के सो जाएंगे प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे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 में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की डगर बिछ राह में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की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 आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। आपने गुनगुनाया और मुझे लगता है की इसके पहले भी हमारे जगदीश सिंह जी भी इसी गीत को गुनगुनाए हैं मैं अब कहूंगा की बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से बात करके और काफी जो टैलेंट है आप दोनों में है और आगे आप बढ़ते रहिए लोगों के बीच में आप इसी तरह प्यार बांटते रहिए जिस तरह से रेडियो में आपने प्यार बांटा है और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह आ, सभी के बीच जब भी जिस जिससे भी मिले आप इसी तरह का प्यार सबको मिले तो जाते जाते मैं कहूँगा चेहरे की हंसी से हर गम छुपा दो बहुत कुछ बोल बोलो पर कुछ ना बताओ खुद ना रूटो कभी पर सबको मनाना राज है ये जिंदगी का बस जीते चले जाना इसी के साथ मैं कहूँगा आप सभी दोनों के लिए बहुत बहुत रेडियो मधुबन की तरफ से प्यार यू सो मच जी जी जी <laughs> जी जी टू इन मीसपीरियंस विध यू मीट दीपल चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें और कुछ नए लोगों के साथ हमारी मुलाकात फिर होगी तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो मुस्कराते रहो